ब्रह्म विचार उदहतंभ सूत्र में उदय क्या भी होती है पंचमी स्तंभ षष्टी अंत उदह पंचमी अंत होने से यहां तस्मादितुत्तर से ये परिभाषा सूत्र लगा पंचमी से उद से पर स्था स्तंभ का पूर्व समण होता है तो पर जो उद से पर कहा गया उदह पंचमी से उससे पूर्व भी कहा जा सकता है परयो जो कहा है वृत्ति में तस्मादत्तर से सूत्र लग्न से पंचमी निर्देश से इससे जो क्रियामान कार्य होगा परक होगा उद से हो को ही स्टा स्तंभ पूर्व समन्ना होता है और स्थास्तंभो षष्टअ है षठिय से अलुंत्य परिभाषा लग करके अंतिम वर्ण को होना चाहिए किंतु उसका अपवाद है आधे परस्य परस्य विहित होगा तो उसके आधिक होगा अंत्य को नहीं करके के उत्तम वर्ण बनाने के लिए उध पहले रहेगा आगे रहेगा तम्भन तंभन तम्भन का प्रथम वर्ण क्या है ऊद के आगे स्तंभ धातु से तम्बो सूत्र लगेगा तस्मादित्युत्तर से सूत्र परिभाषा मिलने से उद से पर स्तंभ धातु को होगा पूर्वसवर्ण उद के आगे है स्तंभनम्। उद से पर स्तंभ धातु है तो आधे परस लगने से स्तंभन के प्रथम तस्य आदिर बुद्धम आधे सकार सकार को ही आदेश होगा क्या आदेश होगा है पूर्व सवर्ण आदेश होगा पूर्व से दिया पूर्वसवर्ण पूर्व वर्ण क्या है पूर्व स पूर्ववर्ण द है स्थानीय क्या है स स के स्थान पर आदेश होगा पूर्व सवर्ण है, है द उसके सवर्ण आदेश होगा द के साथ स्वर्ण संज्ञा किसकी होती है तथा तो द धन पांच बनने की सबन संज्ञा है किस तो से दोनों का स्थान का स्थान क्या है दंत और प्रयत्न सकार के साथ किसका सबन संज्ञा होगी तथा तो द पांच में से किसकी सबन संज्ञा है सौ के साथ सबन संज्ञा थ और द स के साथ त थ द में से किसकी सवानु संज्ञा है किसी की नहीं है सवर्ण किसके सवानुसज्ञा सवन आदेश होगा पूर्व सवन। सकार के स्थान सवानु संज्ञा नहीं सकार तो स्थान था था है आदेश पूर्व सवन। पूर्व का सवन। पूर्व है द उसके सबर्ण स के नहीं स के साथ सवानुसज्ञा होने की आवश्यकता नहीं सौ के एक स्थान में आदेश हो जाएगा प्राप्त पाँच स्थानेंतरतम लगेगा अंतरतम सदृशतम स के साथ किसका होगा क्यों होता है इस पर स, अंतरतम स का है स्थान स और तथा दब का स्थान एक है दंतान है तथा द धन का स्थान समान है और आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिलता है तथा दा है स्पृष्ट और सकार का प्रयत्न क्या है ईसत स्पृष्ट ईसदिवृतम ईषदिवृतम उष्म नाम सड़व उष्म तो किसका मिला आभ्यंतर प्रयत्न जब नहीं मिलेगा तो बाह्य प्रयत्न दिखाना पड़ेगा सह का बाह्य प्रयत्न क्या होगा विवार श्वास अघोस और महाप्राण विवार श्वास अघोस कौन है त तो थ द धन चार पांच में से विवार र्वास घोष कौन है ऐसा नहीं दिमाग को लगाना पड़ता है खाली ऐसे ही कहते थ तो आगे कुछ नहीं समझ करके आगे थ आदेश होगा जो पूछो थ आदेश होगा जो थ आदेश होगा ये प्रश्न का उत्तर देना चाहिए हम कहते हैं थ तो थ तो पांच में से विवाहार श्वास अघोष किस का है केवल त तो का केवल थ तो का तो दोनों कहना पड़ेगा ना खाली थ तो थ तो करने से ठीक होता है किसका आदेश सामान्य होगा त तो और तो, तो तन दोनों में से त तो आदेश क्यों नहीं होगा थ तो क्यों होगा अल्प प्राणी क्या है महाप्राण चाहिए अल्प प्राणी चाहिए स का है महाप्राण त तो थ दोनों में महाप्राणी किसका है अच्छा महाप्राण ध का है या नहीं तो स महाप्राण ध का है तो शव के स्थान पर कोई नहीं कहते शव के स्थान पर ध्वादेश क्यों नहीं होता है विवार विवाह श्वासोस ध का नहीं है शव का क्या है विवार श्वासो से है कहा गया <coff> <coughs> क्या कहा खर हो खर में शक्का आएगा आ, तो इसलिए सरकार के स्थान पर हो जाएगा थने पर पहला क्या क्या रहेगा ऊ था ऊ रहेगा नहीं रहेगा वह वो रहेगा वह क्या के क्या क्या वर्णन रहेगा तो नहीं। नहीं। दो रहेगा उसके आगे क्या बने है आएगा आगे हाँ त तो रहेगा त तो उसके पूर्व बना थ उसके पहले उद उद थकार आगे तकार है थ और त तो होने पर झाड़ू जरी सा बनने लगेगा उद के दकार जहर हल है हल से पर थकार को होगा क्या होगा लोप होगा पर में चाहिए सावर्ण झर पर में जा रहे कौन जा रहे तो है वो सबन संज्ञा है किसका संबर्ण थकार का सबर्ण तोकार होगा थ और रुता में सब संज्ञा है और में सबन संज्ञा है दोनों का प्राण समान है तो सवन संज्ञा होगी नहीं सवन संज्ञा हो गया नहीं प्रश्न आभ्यंतर क्यों कहते तो? हो महाप्राण अल्पप्राण दोनों होने पर परस्पर समन संज्ञा होगी है हाँ क्योंकि तुल्या से प्रयत्न संबन्न में बाह्य प्रयत्न को लिया आभ्यंतर प्रयत्न लिया गया आभ्यंतर प्रयत्न में अल्पप्राण आता है महाप्राण आता है दोनों इसलिए वहा और अल्प भेद होने पर भी आभ्यंतर प्रयत्न यदि मिल जाएगा तो समान संज्ञा होगी तो स्थान नहीं मिलने पर भी स्थान भी मिलना चाहिए तो थकार और थकार दोनों की समान संज्ञा है दोनों झर में आएंगे झर में जब न संदेह होता है ना डर होता है आते हैं तो लगेगा झर वो झरी सबने लगे लगने के निमित्त तो क्या चाहिए पहला निमित्त तो क्या चाहिए हल चाहिए हल कौन है यहाँ दकार और झरी सपन सप्तमन तो झर कौन है थकार तो झर का हो जाएगा विकल्प से थकार का हो जाएगा तो ऊद के दकार को खरीचे से कर देना तो कार तो क्या रू बनेगा उत्तम भनम उत के तो आगे क्या रहेगा तो और यदि झरों झरी से लोप नहीं होगा तो क्या रहेगा ऊत के आगे ऊत तो के आगे क्या रहेगा था तो। जो प्रश्न पूछते ही बना ऊत के आगे क्या रहेगा तो आगे क्या रहेगा थ पूरा है तो है आधा था उत्तम भनम थ के पहले तकार है थ के पहले तो तकार क्या बाद में तो तकार क्या नहीं तो कितने तका रहेगा और थ भी है कहाँ है दोनों बीच में उत्तम बनम बनेगा इसमें दिया उत्तम बनम दो तकार वाला दे दिया और एक रूप बनेगा जिसमें थ का लोप नहीं होगा उत्तम बनकार तो रोकना अवरुद्ध उत्थान है उन्नति झय हो जयो हो श्याम जय परस्य हस्य वा पूर्वसवन्न झय क्या विभूति पंचमी झय पर पंचमी झय हो क्या भे? किसका षष्ठी कारक का ष्टी क्या बनेगा हो बनेगा हा हाँ। हस हस के सकार को सह शुरू हो जाएगा हू अगे अन्य तरश्याम रू को ऊ करने के लिए सूत्र क्या सूत्र अतो रु रपलुता दपलुते रू को ऊ होने के बाद क्या सूत्र लगेगा गुना से गुण होने पर हो गया हो अन्य तरश्याम के अ उसमें मिल जाएगा मिल जाएगा नहीं <laughs> पद्ता दति तो क्या होता है पूर्व रूप किसके स्थान पर हाँ दो। दोनों के स्थान ओ और ओह दोनों मिल करके आदेश होगा ओ ओह अन्य क्या भी होती है <coughs> सप्तमी है ष्ठी अव्यय है कहीं कहीं सप्तमी कहा होगा अन्य तरह श्याम ष्ठी तो नहीं होगा अव्यय है अच्छा यहाँ वाग आगे हरी है बाघ चौक वाच के चकार है चौक ग होता है किस सूत्र से झलाम जसंत नहीं लगता है नहीं लगता है लगता है झलाम जसंत पहले लगेगा या चौक पहले लगेगा चौक लगेगा तो चौक क्या हो जाएगा या फिर झलाम जसंत से गवे पहले क्या हुआ चौक से हाँ चक हो जाएगा क्या चक ग हो जाता है उसके बाद झला संत से वाग अगरे हरी झय में कौन बनना इसमें आया झय में क्या बनाएगा बोलो कौन जानते हैं झय में झ भा झय में ग आ गया ग जय से पर हँ से आया हा है, कहां है? हो हो क्या है कहाँ से आया हो सूत्र कहा हरी का ह है हरि के ह हो जाएगा वाह पूर्वसवर्ण स्थानी क्या है स्थानीय ह आदेश क्या होगा पूर्व संवर्ण पूर्वावर्ण क्या है ग के सवर्ण संख्या किसके साथ क ख ग कितने पांच आधे से प्राप्त हुआ स्थानीय के तो लगेगा सदृशतम आदेश होगा स्थानीय क्या है स्थानीय उसका स्थान क्या है कंठ अकुह विसर्जनीय नाम कंठा आदेश क्या है पुरुषों ने क्या हुआ ग हो क्या पांच कितने नहीं कौन है हाँ तो इनमें कंठस्थान किसका है सबका कंठस्थान मिल गया तो सदृशोतम कौन होगा स्थान को लेकर के सदृशोतम होगा नहीं अच्छा प्रयत्न देखो ह का प्रयत्न क्या है आभ्यंतर प्रयत्न ईसदिवृतम उष्मणम सल में ह आएगा सल उष्म्रत और क ख गे पांच में से ईषद विवृत कौन है नहीं। कोई नहीं तो आभ्यंतर प्रयत्न से सदृशतम स्थानतम नहीं हुआ बाह्य प्रयत्न देखना पड़ेगा ह का बाह्य प्रयत्न क्या होगा संभार नाद घोषा अल्प महाप्राण महाप्राण है संभारनाथ घोषा अभी त क ग घ पांच में से सम्भर नाथ किसका होगा किस हो है संभारनाथ घोष वाला कोई है कौन है ऐने तेने, तेने? ग तीन है हाँ समझे न खाली घ को देखकर कर घ कर देना नहीं सम्भार हस सम्वाराद घोष संवार नादघोष कौन कौन हुए ग घ उनमें से महाप्राण भी देखना पड़ेगा महाप्राण कौन है घ महाप्राण ख है या नहीं ख भी महाप्राण है तो ह के स्थान पर ख आदेश होगा या नहीं होगा क्यों नहीं होगा हाँ स्थानीय क्या है हाँ, हाँ है हे सम्वार नाद घोष और खसव मिल गया तीनों मिल गया इसलिए ह के स्थान पर आदेश क्या होगा घ देखो ले दे दिया नादस्य घोष से सम्वार्य ह का बा, बाह्य प्रयत्न ये चार में से कौन है नाद है घोष है संभार है महाप्राण कौन चारों ये चार किसका है हाँ नादस्य से घोष महाप्राणस्य संभार से महाप्राण से वर्ग चतुर्थ वर्ग का चतुर्थ बन ताद मतलब अभिनाद घोष संभार महाप्राण है वर्ग का चतुर्थ कितने वर्ग है क च ट पर्ग का चतुर्थ क्या है घ च वर्ग का चतुर्थ क्या है झ ट वर्ग का हैं ढ त वर्ग का हैं दोनों का ढ त वर्ग का क्या है वर्ग का हाँ चतुर्थ हो जाए वर्ग चतुर्थ है यहाँ कौन सा वर्ग है क व क वर्ग है प्रथम है प्रथम वर्ग उसका चतुर्थ क्या होगा बाघ घरी बन गया ये सूत्र विकल्प से करेगा क्या नित्य नहीं करता है जिस पक्ष में घ नहीं होगा उस पक्ष में ह का श्रवन होगा नहीं होगा हैं जिस पक्ष में घ आदेश नहीं होगा उस पक्ष में ह का श्रवण होगा हैं? है नहीं करते कौन जिस पक्ष में घ आदेश होगा उस पक्ष में ह का श्रवण होगा होगा जिस पक्ष में घ आदेश हो गया उस पक्ष में हकार का श्रवण <?egree> नहीं होगा और जिस पक्ष में घ आदेश नहीं होगा उस पक्ष में हकार का श्रवण होगा तो दोनों रूप में हकार किस रूप में रहेगा रहेगा किस में हकार किसमें रहेगा हाँ द्वितीय रूप है हर वाला वाह घरी वाह घरी झयो हो अन्य तर्शनाम सूत्र ये दोनों रूप में किसमें लगा प्रथम रूप लगा और यदि विकल्प अन्य पक्ष में नहीं लगेगा हरी के हकार का हकार के स्थान पर क्या आदेश होगा हकार देश होगा हरि में हकारे हकार के स्थान पर क्या आदेश पहले हुआ घ हुआ और दूसरे पक्ष में क्या आदेश होगा हकार नहीं आदेश नहीं होगा कुछ हकारे जो है उसी का ही श्रवण होगा हकार के स्थान पर कोई आदेश नहीं तो दो रूप बन गया वाहघ घरी वाह घरी सच छोटी जय पर सस् छो वाटी सूत्र में कितने पद है तीन सौ अटी सह क्या भी होती है अछ प्रथमा है अटी ये सरल है छ प्रथमांत है छ में अकार उच्चारण करे स्थानी क्या होगा इस सूत्र में स या सस स्थानी क्या है सस क्या बोलते हो हाँ स स्थानी क्या है स पैर को नीचे अंदर रखो पुस्तक पढ़ते समय पैर को नहीं पकड़ना कुछ लोग की आदत है पैर भी पकड़ते रहेंगे पुस्तक भी, पकड़ें। भी पकड़ेंगे स है स्थानीय आदेश क्या है कोई पूछेगा सह स स्थानीय छ आदेश तो छ को स्थानीय स आदेश क्यों नहीं मानेंगे छ है स्थानीय स है आदेश क्यों नहीं होगा स्थानीय ष्ठी षि स्थानीय होगा आदेश प्रथमांत होता है छ प्रथमांत होने से छ हो जाएगा आदेश और स हो जाएगा स्थानीय झय है देखो झयो हो अन्यतर श्याम सूत्र इसके पूर्व सूत्र है लघु कबंदी के अनुसार के बोले नहीं अष्टाध्यायी क्रम से ही पूर्व सूत्र है वहां से जय की अनुमति है झय परस्य झय से पर को होगा आदेश छ विकल्प से होगा अन्यतर श्याम की अनुमति है अट्टी अट पर हो वाटी में क्या सूत्र लगा वी क्या सूत्र लगा हाँ एंग पदार्थ नहीं लगे किसका वाटी में एंग पदार्थ लगे ना नहीं है नहीं लगे अवग्रह है ना अवग्रह को देख करके एंग पदार्थ नहीं का ना अकस्मा दीर्घ लग गया तद अगर शिव है तद शिव तस् शिव तद शिव तद अलग शिव लगा पहले दकार को तो चुनाश सूत्र से हो जाएगा क्या होगा द को ज देखो लिखे है इति चुत्व न जकारे कृते द को ज होगा किस सूत्र से तो चुना ज होने के बाद क्या रूप बनेगा तज शिव आगे खरीच से जकारो हो जाएगा जकारो तो क्या रूप बनेगा तज शिव उसके बाद जय पर से झाए में चकर आएगा उसके बाद स है शिव के स है उसको हो जाएगा छ क्या होगा किंतु पर में चाहे आठ पर में आठ है कौन है ये है हाँ शिव का ई है तो सौ को क्या क्या आदेश होगा छ छः आदेश अनुप्र क्या रूप बनेगा तत्व और जब सच छोटी नहीं लगेगा तो क्या बनेगा तत् शिव तत्शिव पहला रूप क्या बोनेंगे बोलेंगे कैसे तत्शिव दूसरा रूप तत्व सच छोटी किस रूप में लगा प्रथम खरीजो किस में लगा दोनों में लगा तो नाशु दोनों में लगा छत मम्मी तिवाच्यम कितने पद है तीन उसके बाद चार है दोनों को कोई एक ठीक हो जाएगा छत्वम अमी इतिभाव अमी ऐसे कहना चाहिए इसका अर्थ क्या है सूत्रकार को जो सचोटी ऐसे उचाने का सूत्रकार को यह कहना चाहिए था सच्छोमी क्या कहना चाहिए अमी इति वाच्य में कहा था सचोटी के स्थान पर क्या कहना चाहिए था सक्षोमी सक्षोमी कहेंगे तो स के स्थान पर स्वृष्ट होगा पर मी क्या चाहिए अमी अम आम चाहिए ऑट नहीं अम ऑट और एम किस में अधिक वर्ण है आम।, आम में कितने अधिक बताओ पांच से हाँ चार चार पांच से बताओ और किसको को अट्टी और अमी ऑट से आम में अधिक कितने वर्ण है ए के है ना अट के आगे हाईवर अट हो गया ल प्रियम ग ऐसे समझ आता है कितने वर्णा थी का काम तो तद आगे श्लोके के न तद के आगे द तद द के आगे क्या है श्लोके के न तद के द दकार को पहले तो चुना चू करेंगे तो क्या हो जाएगा द को हो जाएगा ज खरीचर से जो हो जाएगा तच आगे क्या है श्लोक है ना सकार को छ हो जाएगा पर में ऑट है हे तो पहले ऐसे में और क्या पहले पर में अट है कोई कहते हैं हाँ है खुश हो करट नहीं तो सच छोटी सूत्र लगेगा तीसरे भारती क्यार कहते अम्मी कहना चाहिए औटी के स्थान पर आगे स क्या के लो है लट में आता है अम में आएगा ऐसे छत्तम अम्मी कहने से यहाँ लग गया अमित सत्यम अमित वाच्यम कहन से श्लोक के सकार को छ हो गया छोमी ऐसे सूत्र करना चाहिए कहते वार्ती कार कहते तत्श्लोक न मोनुस्वार प्रथम क्या भी होती प्रथम पद षष्टी अंत है मह ष्ट में मन गया मह में भी म सप्तमी तो में ओस में क्या बनेगा मोह हाँ मह मस म का सट्यंत मगर एंग उसके अवस मस आगे अनुस्व को पहले होगा स सो रु म रु क्या हुआ म रु आगे अनुसारा फिर लग गया सूत्र अतो रो रू को क्या होगा वो होने के बाद आदगुण से क्या हो जाएगा मोहरे अनुस्वार पे सुत लगे क्या बनेगा मोह अनुस्वार स्थानी क्या है स्थानीय क्या है हाँ उधर कोई बोलते किसके बाग इंद्र काम करती हथानी हाँ, क्या है मकार बोलना ये नहीं कि इधर चारी बोलेंगे प्रश्न जो पूछा जाता है सबको सोते हैं हमको मालूम है क्यों बोलेंगे और जिसको मालूम नहीं हो बोलेगा क्या तो फिर कौन बोलेगा मालूम हो तो भी बोलना सरल हो तो भी बोलना तभी पता चलेगा सरल है या कठिन है नहीं बोलने पर तो बोलो मूर्ख से मौनत्व ऐसा कहा गया दुर्बलस्य से राजा बलाना रोदन बल बल मूर्ख से मौन सौरा अनुत बल दुर्बल का बल है राजा और बलाना बल रोदन रो न ही बल हम बोदन बल अब मूर्ख से मौन मूर्खता है तो क्या करना चाहिए चुप रहना चाहिए उसे नहीं बोलना गलती हो जाएगी बलो मूर्ख से मौनितम ये बल प्रयोग नहीं करना है। ये बल प्रयोग करने से क्या सिद्ध होगा हैं बोलो चतुर्दास बोलो यदि ये कोई बल प्रयोग करे मौन रहे तो क्या सिद्ध होगा बच्चा बाल सिद्ध होगा बाल सिद्ध हो कब होगा ढूंढ नहीं पड़ा तो मौन रहे तो क्या सिद्ध होगा हैं क्या होगा बोलो <laughs> हाँ वो बल प्रयोग नहीं करना है बलम मूर्ख से मौन मौन रहेंगे तो सिद्ध हो जाएगा और चौरा नम अनुतम बलम का बल झूठ बोलना जितने झूठ बोल सके इसलिए अभी आज से मौन वाला प्रयोग नहीं करना मौ उत्तर देना यहाँ पद की अनुभूति होने से महान्त्य पद से अनुसार होली महान्त पद को अनुसार होगा अलुंत्य परिभाषा लगकर मकार को ही अनुसार होगा हरिम द्वितीय विभूति क्या हरि का हरिम आगे वंदे वंदना करता हूँ हरिम में जो मकार है ये पदांत का है पद मकारांत पद हरिम अलुंत्य से मकार का आदेश होगा अनुस्वार यदि अनुसार नहीं होता तो क्या कहते हरिम अनुसार हो देखो अनुसार नहीं है तो हरि का द्वितीय विभूति क्या बनता है क्वचन हरिम उष्ठ लगेगा हरिम अनुसार हो जाने के बाद हरिम ऐसा नहीं उष्ठ नहीं लगेगा हरिम हरिम वंदे हरिम बैसा उष्ठ नहीं लगाना कोई कोई बोलते हरिम वंदे व्यासम सुकम ऐसा करते व्यासम सुकम ऐसा नहीं व्यासम सुकम गौरव ऐसे व्यासम शुकम सुकम सुकम नहीं कोई कोई बोलते व्यासम सुकम ऐसे कर दे उष्ठ नहीं लगाना केवल कहेंगे तो व्यासम द्वितीय है अरे व्यासम सुकम गौड़ पदम ऐसे गौड़ यहाँ हरिंग मका रहेगा तो हरिम मका नहीं रहेगा तो क्या बोलेंगे हरिंग वंदे वह कहते समय लगेगा पहले हरिंग वंदे नशा पदांत झली कितने पदे कितने पद है हाँ सब बोलना नली नह च च ये मोह अनुसार का देखो परसूत्र है पूर्व सूत्र में स्थानीय क्या था मकार आदेश अनुसार यहाँ न षष्टअत नकार के स्थान भी तो चकार से क्या आ जाएगा मह न और मा। दोनों स्थानीय हो गए किंतु उसका विशेषण दे दिया अपदांतस्य पुरुष सूत्र पदांत में करता है अपदांत में ये सूत्र कहाँ लगेगा अपदांतस्य और पहले चाहिए था हली निमित्त तो क्या था हल यहाँ निमित्त तो क्या होगा जल जल का नाम ले लिया नस्य मत्स्य चापदांत्य झल अनुसार जली अनुसार झल्ली अनुस्वर में क्या सोता लगा क्या सोता लगा इको अणी सुनने के बाद भी तो कम से कम बोलो झली अग्रे अनुस्वार क्या सोच लगा हाँ चार पद अंत्य में कितने पदे दो पदे प्रथम पद क्या है आगे क्या सोते लगा हाँ नश्य मत्स्य न और म अकार उच्चारण के लिए रखा नकार और मकार के स्थान पर अपदांत का नकार हो और मकार हो झल पर हो तो अनुस्वार यशस्ब्दे सकारांत यश यशसी यशान सी, सी प्रथम बहुवचन बनता है यशा अगर सी यशा न आगे अनुट हो गया यशान के नकार हे न के आगे सी ये सूत्र नहीं होता तो मोहन स्वर से अनुसार हो जाता है नहीं ये यदि नश्चा पदांत से जली नहीं रहेगा यशान से मे नकार को अनुसार नहीं होगा क्यों मोहन सारे किसको करता है? है पदांत नहीं छोड़ो पहले करता है मौकार को करता है यहाँ स्थानीय क्या है, क्या है? नकार है एक है मौकार को करता है या नकार है पदांत तो पीछे आएगा स्थानीय है क्या यहाँ म है नहीं।, नहीं और पदार्थ भी ये अपदांत तो पदांत तो नहीं अलग है तो नकार को अनुसार करने के लिए सूत्र नश्चा पदांत से लगेगा पदसंज्ञा है क्या नकार तो नश्चा पदांत से लगेगा ए कोई मना करते नहीं लगेगा पदसंज्ञा नहीं ना नश्चा पदांत से लगने के लिए पदांत होना चाहिए या नहीं।, नहीं अपदांत होना चाहिए अपदांत क्या है कौन है नकार क्या है नकार अपदांत क्या है अपदांत नकार को होगा अनुस्वार होगा परमी के चाहिए झल में कौन वर्ण है सकार झल में आएगा हाँ जल में आने से नकार हो गया अनुसार यशानसी ये रूप कहाँ का है प्रथमा बहुवचन यश यसा, यशसी यशांसी द्वितीय व्यति क्या बन गया यश यसा, यशसी यशांसी नपुंस का जब सुन लिया प्रथम विभूति बोलने के बाद द्वितीय विहति पुनःस्तवत और कोई डरना नहीं तृतीय विधति क्या होगी यशसा आगे हैं या भ्याम हो जाएगा यशस् के सकार को हसी हाँ से उत्तो हो जाएगा वो लोप नहीं यशोभ्याम यशोभी चतुर्थी यशसे यश से यशोभ्याम ष्टी है ष्ठी क्या है यश सप्तमी यशो हो जाएगा यशस यशांसी आक्रम सत्य में आक्रम क्रम, क्रम धातु आक्रम आगे लकर का श्य आक्रम सत्य में आक्रम में मकार था मकार का मोन से क्या आदेश होगा मोन लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा पदार्थ का नहीं उनसे मोनसार लगेगा नश्चा पदार्थ लग जाएगा वो नौकार को करेगा या मकार को करेगा यहाँ नकार है मैं पूछता हूँ नकार है या बोलते मकार है नकार है, नौकार है। नहीं मकार है पदार्थ का है इसलिए मुँह अनुस्वार नहीं लगेगा ये नशा पदार्थ से जली लगेगा स्थानीय क्या है आदेश क्या होगा अनुसार देखो अनुसार दिया आक्रम से झल किम यह झल क्यों का झल पर में नहीं होगा तो ये सूत्र लगेगा मन्यते मन में धातु मन अगर यह है ये नकार अपदान का तो है किंतु पर में चाहिए क्या झल पर में क्या बनना है यह झल में आएगा नहीं आएगा नहीं, नहीं? हाँ हिसाब करना पड़ेगा हरट में रह गया हमें यह रह गया जल में अकार आएगा नहीं आएगा तो नश्चा पदार्थ से झल लगेगा तब नकार को अनुसार करने के लिए क्या सोचा लगेगा गया मून सार लग जाएगा मूनसार नहीं लगेगा पदार्थ का नहीं मकार भी नहीं है इसलिए मोन अनुसार नहीं, नहीं।, नहीं लेगा नश्चा पदार्थ से झल कब लगता है यदि पर में जल पर में झल नहीं उनसे नकारुक ऐसे रह गया मन्य थे अनुसार आगे सूत्र अनुस्वारस्य यही परसवन तो क्या करता है हा स्पष्टम नहीं कहना <laughs> कोई पूछे क्या करता है कहते स्पष्टम इस <laughs> वृत्ति में स्पष्टम कहा गया है इस सूत्र का अर्थ स्पष्ट है कोई पूछेगा क्या करता है तो क्या कहना है स्पष्ट नहीं करना है स्थानीय क्या है अनुस्वार आदेश क्या होगा अनियमित तो क्या है यही नहीं यह यत्याहार में यह प्रत्याहार में।, में कितने बनाएंगे हरा ठीक से शुरू करना है कांत को जाना कॉप है आगे क्या रह जाएगा श श श श श श ये चार छूट जाएंगे छूट जाएंगे मैं सब आ जाएगा ओ